की की एक, एक और दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है रामेश्वर कंबोज हिमांशु की बाल कविताएं पहली कविता का शीर्षक है किताबे जीवन की मुस्कान किताबे बहुत बड़ा वरदान किताबे घुंगे का मुंह बनकर बोले बहरे के है कान किताबे अंधे की आखे बन जाएं ऐसी है दिनमान किताबे हीरे मोती से भी बढ़कर बेश खान किताबे जिनके आने से मन हर्षे ऐसी हैं मेहमान किताबे क्या बुरा यहाँ क्या है अच्छा करती हैं पहचान किताबें धार प्रेम की बहती इनमें फैलाती हैं ज्ञान किताबें राहू की हर मुश्किल को कर देती आसान किताबें इस धरती पर सबके ऊपर सबसे बड़ा एहसान किताबें इनसे अच्छा दोस्त न कोई करती हैं कल्याण किताबें कभी नहीं ये बूढ़ी होती रहती सदा जवान किताबे जीवन की मुस्कान किताबे बहुत बड़ा वरदान किताबे जीवन की मुस्कान किताबे दूसरी कविता का शीर्षक है सबसे प्यारे सूरज मुझको लगता प्यारा लेकर आता है उजियारा सूरज से भी लगते प्यारे टिम टिम करते नन्हे तारे, तारों से भी प्यारा अंबर बांटे खुशिया झोली भर भर चंदा अंबर से भी प्यारा गोरा चिट्टा और दुलारा चंदा से भी प्यारी धरती जिस पर नदिया कलकल करती पेड़ों की हरियाली ओढ़े हम सबके है मन को हरती हसी दूध सी जोश नदी सा खोले मुखड़े मन के सच्चे धरती से भी प्यारे लगते खिलखिल खिल करते नन्हे बच्चे इन बच्चों में राम बसे हैं ये ही अपने किशन कन्हाई इन बच्चों में काबा काशी और नहीं है तीरथ भाई तीसरी कविता का शीर्षक है अक्कड़ बक्कड़ अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो आसमान में बादल सौ सौ बादल हैं प्यारे रंग हैं जिनके न्यारे हर बादल की भेड़े सौ हर भेड़ के रंग हैं दो तो भेड़े दौड़ लगाती हैं नहीं पकड़ में आती है बादल थककर चूर हुआ रोने को मजबूर हुआ आंसू धरती पर आए नन्हे पौधे हर्षाये अक्कड़ बक्कड़ बम्बे दे आसमान में बादल सौ चौथी और अंतिम कविता का शीर्षक है दो बदमाश दो बदमाश बड़े हैं खास दिन भर उधम मचाते हैं घर की थाली और कटोरी दूर फेंक कर आते हैं एक पलंग के नीचे छुपता एक टेबल पर चढ़ जाता है एक खड़ा होकर खिड़की में जोरों से चिल्लाता है तूजा घर के बर्तन लेकर बिना ताल बजाता है एक नींद में सपने देखे जगकर एक मुस्काता है जब फोन की घंटी बजती बड़का दौड़ लगाता है छुटका छुप मार छपट्टा झट से फोन उठाता है हेलो हेलो जब कोई करता छुटका खिलखिल करता है मुंह बढ़ाकर आगे बढ़कर फुर फुर कर मन हरता है घर के गहरे सन्नाटे पर विजय इन्होने पाई है इनके घर में आ जाने से घर में खुशबू छाई है अभी आप सुन रहे थे रामेश्वर कंबोज हिमांशु की बाल कविताएं। वाचक स्वर भारती परिमल